हुआ हमेशा जैसा है वैसा ही है उसका क्या प्रमाण है कि उसको समझा जा सकता है समझा जा सकता है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम समब्जर्वेशन इट मस्ट भी बेस्ड ऑन सम समब्जर्वेशन ऐसा हवा में से ले आए वैसा नहीं करें या कोई ना कोई सच्चाई उन्होंने देखी होगी जितने दिखी उसके आधार पर एक प्रकार का बात कही जा रही है और

उस प्रकार की बात को अपन डिनाय नहीं कर रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि इन सब बातों के आधार पर चाहत पूर्ति का जो कार्यक्रम निकल रहा है वो एक से निकल रहा है भक्ति विरक्ति एक से निकल रहा है सुविधा संग्रह और ये दोनों कार्यक्रम में अपन ने काम करके देखा या नहीं देखा देखा या न देखा वो देखा ही है तो देख लिया उसके बाद वो जो चीज जो चीजें हमको चाहिए थी वो उससे घटित नहीं हुई

है ना तो क्या निकल के आता है कि अब जो हम चाहते हैं क्या इससे पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखने की बात है हमको ये समझ में आता है कि नहीं आता ये भी देखने की बात है तो किसी भी चीज को हम समझ सकते हैं का प्रमाण क्या होगा किसी भी चीज को हम समझ सकते हैं का प्रमाण क्या होगा

समझने का प्रमाण हम समझ सकते हैं का प्रमाण समझना का प्रमाण क्या है जीना और इसका प्रमाण क्या है समझाना वेरी गुड तो समझना जीना समझाना यह इसकी बात बनती है

ठीक कोई चीज हम समझे हैं वैसे हम जी पाते समझ लेते हैं ज्यादा नहीं समझेंगे उसको अध्ययन शिविरों में समझेंगे क्या सस्तित्व तो दो चीजों का साथ साथ है बेसिक सिद्धांत एक है व्यापक जिसको कह रहे हैं ईश्वर और कह रहे हैं एक प्रकृति

व्यापक और प्रकृति दोनों साथ साथ है इसी को कह रहे हैं सदअस्तित्व है और ये सदा सदा है भी, व्यापक भी है और प्रकृति भी है ये दोनों साथ साथ हैं और सदा सदा है इसका क्या मतलब निकला अब क्या कह रहे हैं यहां पर ना तो कभी व्यापक प्रकृति बनता है और ना ही कभी प्रकृति

व्यापक में कन्वर्ट होती है तो व्यापक किस रूप में है तो व्यापक ऊर्जा रूप में है। और प्रकृति किस रूप में है इकाई के रूप में है। ये क्या चीज है ये परमाणु है ये दो तरह के परमाणु जड़ चेतन है तो अस्तित्व तो क्या है स अस्तित्व तो है और सअस्तित्व में दो चीजें हैं एक व्यापक है जो ऊर्जा के रूप में है

और एक प्रकृति है जो क्रिया के रूप में है इकाई है और कभी भी ऊर्जा इकाई में कन्वर्ट नहीं होती ऊर्जा को कुछ हुआ और इकाई बन गई और इकाई को कुछ हुआ और ऊर्जा बन गई ये चीज कभी नहीं होता है तभी यह सत्य है नित्य है निरंतर है है ना सी तभी रहेगा नहीं तो फिर एक ही बचा अगर दो में से एक कन्वर्टिबल है दो में से एक, एक दोनों में से एक या दोनों ही कन्वर्टिबल है

तो फिर दो नहीं रहेंगे ना आज नहीं है तो कल हो जाएगा ठीक ये मोटी मोटी बात समझ में आई। तो सस्तित्व दोनों मिलाकर ना मिला के न दिखाते व्यापक धन प्रकृति दोनों का का मतलब होता साथ साथ हा दोनों है. हाँ बस ये समझ लेते हैं थोड़ा सा

जहां पर प्रकृति नहीं है जहां पर प्रकृति नहीं है वहां पर भी वहां पर व्यापक है जहां पर प्रकृति है और वहां पर भी व्यापक है दिस इज द बेसिक क्रक्स

मैं वो प्रकृति कहा नहीं है वो जाना है वो जाना ये धरती धरती का कोई वायुमंडल है है ना और एक, एक सूरज उसका भी कुछ जो भी होगा तो इन दोनों के बीच में कहा प्रकृति कुछ भी नहीं है

से पूरा अस्तित्व है तो अस्तित्व दो चीजों से मिलके बना एक व्यापक और एक प्रकृति खालिस्तान खाल एक ही चीज़ है। एक ही चीज एक ही एक ही खालिस्तान व्यापक बिल्कुल एक ही बात नहीं। <laughs> स्थान बोलना ठीक है खाली नहीं है क्योंकि ये ऊर्जा है अब ये बात है ऊर्जा ट्रांसफर होती है क्या यहाँ से हो जाती है नहीं जाती है क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है

जहा यह है नहीं तो ये जो ऊर्जा है ईसाम में ऊर्जा है इसको बोलते हैं कि निरपेक्ष ऊर्जा है विच के नॉट बी क्रिएटेड इट एक्स ऑलरेडी इट नेवर ट्रेवल्स गुरुत्वाकर्षण तो सा, वो तो रिलेटिव एनर्जी है वो तो इसमें है ना गुरुत्वाकर्षण तो इसमें है प्रकृति में है जो ना ना कहा गुरुत्वाकर्षण है

कहा गुरुत्वाकर्षण है सूर्य तो तो? तो ना? ना, ना, जहाँ भी आप सैटेलाइट छोड़ते हो वो गुरुत्वाकर्षण की जगह से बाहर छोड़ते हो ना बाहर छोड़ते हो है ना गुरुत्मा तो नीचे आ जाएगा वापिस तो

इसके बीच में कोई आकर्षण नहीं है सिंपल है तो तभी तो आपका सैटेलाइट वहां जाकर टिक जाता है ऐसा टिका रहता है हवा में जैसे ये टिका हुआ है फिर आप क्या करते हो धक्का मार मार देते हो उसको मोटर से तो धरती आपको जहां रखना है है ना उस उसका मोशन क्रिएट कर देते हो डायरेक्शन क्रिएट कर देते हो एक बार धक्का मार दिया तो हमेशा घूमता रहता है धरती को सूर्य के चक्कर लगा रही है अभी ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया सच बात है धरती कोई किसी का चक्कर लगा रही है ऐसा नहीं

धरती सूरज के साथ निर्वाह कर रही फिलोसॉफिकल भाषा है फिजिकल साइंस में देखेंगे चक्कर लगा रही और हमारे साथ से देखेंगे तो घन चक्कर हो रही मानसिकता से तो धरती को देखेंगे तो धरती सूरज के साथ संबंध को निर्वाह रही है। फोर्स है ना सर्टिफिकल फोर्स इसके अंदर है प्रकृति के अंदर है अभी तो साइंस वगैरा वो, वो अलग कुछ करे ना

क्योंकि तो अपन मैंने बताया ना उस दृष्टिकोण से समझ में नहीं आने वाला वाले तभी तो सुबह से बात किया कि आपको एंगल बदलिए पहले चश्मे को चेंज करो तो चीज़ें अलग दिखेंगी उसी चश्मे में देखने जाओगे तो फंसे रहोगे उसी में उसी में डिस्कशन उसी में करते रहेंगे अपन सात दिन भी कम पड़ेंगे सत्तर दिन भी कम पड़ेंगे है क्योंकि वो तो अब यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है आपके जैसे मैंने कहा कि इनको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इनको भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते आप ये कुछ कह रहे थे आप सुन लीए उससे कुछ हुआ नहीं जिंदगी में

ये कुछ कह रहे हैं इनको सुन के समझ के शायद कुछ हो जाए तो क्या कह रहे हैं सीधे सीधे वहां पे आ सकते हैं क्या कह रहे हैं उसको सीधे सीधे हम समझ सकते हैं ठीक है ना ये बात तो, तो, तो हाँ हाँ धक्का लगा देते हैं एक बार उसके बाद क्या होता तो है चूंकि वहां पर कोई आकर्षण नहीं है इसलिए एक बार धक्का लगाया हमेशा घूमता रहता है

करती है उससे धरती में पकड़ा जाएगा ना उससे नीचे अगर आ जाएगा धरती में पकड़ा जाएगा जहाँ पर वो नीचे पकड़ के ना आए वैसी जगह को हम पहचानते हैं तो उसके बाहर ही ले जाना पड़ता देखिये सुंदर बात क्या है

अब ये सब यहाँ से बात की जा रही कहां से आप जो बात करो यहाँ से कर पहचानती है तो आपने कोई भी चीज लिया बाहर भी कर दी तो भी वो धरती को पहचानती रहती है ठीक है ना तो उसके साथ तो अपने एक और, और भी उसको क्या बोलते हैं सेटेलाइट के रूप में अपने आपको बनाई रहती है आप ये पेन को भी पटक दोगे तो भी सैटेलाइट बन जाता है इतना ही है कि आपको कुछ काम करवाना है कि नहीं करवाना अगर आपको कुछ काम करवाना है तो आपको उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है

बीच बीच में भी मोटर चालू करके उसको धक्का मारना पड़ता है ताकि वो डायरेक्शन में बना रहे यहाँ आवाज करा रहता है फिर कर लेते हैं ऐसे ही तो करते हैं अदरवाइज भी आप छोड़ दोगे तो धरती के साथ घूमने लग जाता है वो और धरती के साथ घूमना बंद कर देगा तो कहाँ चला जाएगा तो या तो किसी धूमकेतु के साथ घूमने लग जाएगा या किसी और प्लानट में घूमने लग जाएगा तो उस प्लानट का वो बन जाता है अब यह नेचुरल सेटेलाइट नहीं है ये आदमी के द्वारा कुछ किया गया है धीरे धीरे वापस या तो कोई सेटेलाइट में समा जाता है इतना छोटा तो चलेगा नहीं ना

तो उसका या तो किसी सैटेलाइट में मर जाता है नहीं तो धूमकेतु के तो पीछे निकल जाता है ये वाली बात समझ में आ रही तो ये समझ में आ जाए अभी आराम आराम से समझते तो अपन विज्ञान पढ़े मैं भी पढ़ा आप भी पढ़े हो तो प्रकृति परमाणु के रूप में है और ऊर्जा को पाकर क्रियाशील है ये यूनिट है और ये ऊर्जा है इसको पाकर जब क्रियाशील हुआ

तो इकाई क्रियाशील रहने से अब क्रियाशीलता वश क्रियाशीलता वश क्या हो गया कोई ऊर्जा का प्रकटन हुआ कोई कोई भी काम होगा तो कोई ऊर्जा बनती की नहीं बनती तो परमाणु जो भी काम किया ना ऐसा परमाणु के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दौड़े उससे क्या निकल के आया कुछ एनर्जी उसमें डिसिपेट हुई वो क्या एनर्जी बनी उसको हम पहचान सकते हैं

पर भी ऊर्जा लिखा है यहां पर भी ऊर्जा लिखा है अब ये कौन सी ऊर्जा है इसको कह रहे हैं निरपेक्ष है, है, का मतलब निरपेक्षड के पहले, creation के दौरान और क्रिएशन के बाद जो कुछ है उसको कह रहे हैं एग्जिस्टेंस तो इट इज ऑलरेडी देयर इट उत्पत्ति का कोई

स्रोत तो अपने को नहीं पता ये है ही फंडामेंटली ये है ही, ही उसके बाद सारा कार्यक्रम है तो ये है है ही हे का मतलब अस्तित्व सापेक्ष ऊर्जा क्या क्या सापेक्ष ऊर्जाएं हैं जब परमाणु क्रियाशील हुआ तो क्या क्या सापेक्ष ऊर्जा हुई कोई चीज घूमेगी तो क्या चीज होगा नीदी बताओ कोई भी चीज घूमेगा तो क्या होगा

हीट डेवलप होगी तो सापेक्ष ऊर्जा क्या बनी पहली उषमा और क्या बना चुंबक चुंबक से क्या बन गया विद्युत चुंबक से विद्युत बना तो चुंबक और विद्युत एक ही चीज है विद्युत को चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं चुंबक को हाँ चुंबक को विद्युत में इस प्रकार से ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल है इनको कन्वर्ट कर लेते हैं तीसरा बना ध्वनि साउंड

तो ध्वनि चुंबक विद्युत ये सापेक्ष ऊर्जा है। ये किस में, बनी? में है ये। प्रकृति के परमाणु के स्वरूप में जो क्रियाशील ज़्यादा टेक्निकल घबराइए मत है ना प्रकृति ने परमाणु में जो कुछ काम हुआ उसके कारण ये एनर्जी डेवलप हुई इट कॉल्ड रिलेटिव एनर्जी किसको

भाई माइक बंद रहता है इधर का थोड़ा देखो साउंड इंजीनियर हाँ जी जो जो इकाई से ऊर्जा निकल रही है वो समझाया नहीं नहीं, ये, ये इसको, समझा इसको विज्ञान के भाषा में आख से पकड़ में आती है ना हाँ लेकिन जो आपने निरपेक्ष आख से पकड़ में आती है हाँ इसलिए मीटर में पकड़ में आती है

और ये समझ में आती है आती है हाँ जैसे कैसे समझ में आती है कोई भी क्रिया है उसको ऊर्जा चाहिए करनी चाहिए अभी समझ में आ जाएगी कोई भी क्रिया है उसको ऊर्जा चाहिए करनी चाहिए ये तो समझ में आती है बिना ऊर्जा के को कोई क्रिया हो सकती है ये अपने को समझ में आ गई आँख से तो जैसे धरती सूरज के चक्कर लगा रही कौन सी ऊर्जा तो हमको समझ में आती है इतना समझ में आता है

कि इतनी बड़ी क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई ऊर्जा होगी तो इसका मतलब कोई कोई ऊर्जा है ये तो समझ में आ रही दूसरी बात परमाणु इतनी तेजी से घूम रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं कितनी घूम रहे बैटरी लगा रखा है ना जैसे ये कोई क्रिया हो रही तो आप क्रिया देखा समझ में आती है क्रियाएं दिखती है उसका अध्ययन कर सकते हैं लिख लो क्रिया का अध्ययन होता है ऊर्जा का अनुभव होता है

क्रिया का अध्ययन ऊर्जा का अनुभव जैसे मेरे अभी बैठा हूं तो मेरे शरीर में कितनी ऊर्जा है इसको शरीर से देख के तो नहीं पता कर सकते आप उसका तो हमको पता चलता है कि है भी कि नहीं अभी क्रिया का अध्ययन क्रिया का अध्ययन हा

बात समझ में आई अनुभव की बात समझ में आई उदाहरण समझाते हैं किसी बच्चे को आप बोलते हो इसमें बेटा करंट है नहीं समझ में आता <laughs> वो सापेक्ष सूर्जा है।, है ना वो भी सापेक्ष सूर्जा है जो निरपेक्ष सूर्जा है उसका भी अनुभव होता है जैसे

आप अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ खाते पीते हो थोड़ी देर में फिर ऐसा आता फिर खिलाते पीता तैयार तो करते हो तो अपने शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आप कुछ तरह का ऊर्जा का प्रयोग करते रहते हो देते रहते हो ये समझ में आता है? हैं और क्या अभी तो पी क्या है दोबारा चाहिए <laughs> तो लेकिन आप सोचते विचारते हो उसके लिए कौन सा गोली खाते हो

ऊर्जा कहां से सहेज का मतलब निरपेक्ष वो सहजी है बिल्कुल ठीक बात लेकिन आपको ये तो समझ में आता है ना कि अगर कोई क्रिया है अगर सोचना भी एक क्रिया है तो उसके पीछे भी कोई ऊर्जा है है ना अब खाली अनुभव की बात क्या है ये जो ऊर्जा है ये किस प्रकार से आई एम कनेक्टेड विथ दिस हाउ ड आई एम गेटिंग इट इतना ही तो पता करना है इसी का नाम अनुभव है तो यहाँ पर दर्शन में जो अनुभव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है

उसका कुल मतलब इतना ही है कि मैं इस व्यापक में क्रियाशील हूँ ये तो अभी भी हमको समझ में आ सकता है पांच मिनट में समझ में आता है कि खाने पीने के लिए शरीर को चलाने के लिए खाते पीते सोते रहते हैं अपने ये जो सोच विचार को चलाने के लिए कौन सी गोली खाते हो जब शरीर नहीं दौड़ता है जब शरीर दौड़ता है तब भी आप सोचते हो कि मेरे को आगे निकलना है और मान लो किसी कारण शरीर ने दौड़ना बंद कर दिया ढेर हो गया तो भी आप सोचते रहते हो कि यार क्यों नहीं दौड़ पाया क्या गड़बड़ हो गई

क्यों पीछे रह गया तो सोचते हो सभी से मैं हूं स्वस्थ रहते तो भी सोचते हो और बीमार रहते हो तो तब भी सोचते हो इतने होता है आदमी स्वस्थ रहते समय उठपटांग सोचता है आदमी की कहानी देखो कितना अच्छा है भ्रमित मानव का जब स्वस्थ रहता है तो सब उठ पटांग आइडिया आते उसको और जैसे अफसोस होता है नहीं कल से एकदम घूमने जाऊंगा है ना ये नहीं खाऊंगा जूस पियूंगा है ना

अब लोग बोलते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता अरे ऐसा कुछ नहीं होता संजय भैया ये उठ पटांग कहानी बताना लोगों को भ्रमित मानव में स्वस्थ शरीर पड़ांग हरका। चल घूमका कर खिला करते, है, आज वो करते, है, ऐसा करते है, वैसा करते है।, है ना तो अभी मैंने देखा भ्रमित मानव जब बीमार हो जाएगा तब तो बहुत तो अच्छा हो जाएगा लड़ाई किसी नहीं करनी अब बुढ़ापे में शरीर में ताकत निकल गई उसके शरीर में निकली सबको ज्ञान कर देगा लड़ाई नहीं करना बेटा

लड़ाई बुरी बात अब हाथ हाथ ही उठता है जब जवानी थे का, क्या इधरा इधर ये भ्रमित मानव अब पढ़ा क्या रहे हैं वो भैया बैठे वो नेचुरपेथी वाले वो क्या बताते रहते हैं क्या पढ़ाते हैं महाराज कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है कहा रहता है महाराज ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे कर पाएंगे? पाएंगे आप देखो ना सच्ची बात बताओ

आप देखो कहा है भ्रमीज मानो आप कैटेगरी करना पड़ेगा ब्रह्म पूर्वक जीने में स्वस्थ शरीर और पटंग आइडिया चार विषय हैं उनमें और काम करना है अपने को तक हाँ, समझदार मन के फिर डिफाइन करना पड़ेगा तब जाके नेचुरोपैथी पूरी पड़ेगी नहीं तो पूरी नहीं पड़ेगी सच्चाई है कोई पैथी पूरी नहीं पड़ेगी बिल्कुल

तो समझने का मतलब जीना लिखा ही हुआ है ना तो ये अपने को समझ में आ जाए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इंडिकेशन तो आपको मिली गया कि ऐसा कुछ तो है झूठ बात कही जा रही है ऐसा नहीं एक एक आपको मिला अब बचा अनुभव करने की बात है अब उसको अनुभव करने की बात है ना तो उसको अनुभव के लिए कुछ बता रहे हैं यहाँ पर कोई मार्गदर्शन है उसको आप करोगे तो अनुभव हो जाएगा तो मोटी मोटी बात क्या समझ में आई कि यह अस्तित्व जो है सअस्तित्व है

और स को देखेंगे तो ये व्यापक और प्रकृति है चालू है कि बंद है हमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही है आवाज़ कम कर दी क्या हेलो हाँ तो ये समझ में आए कि व्यापक और प्रकृति दोनों मिलाकर ये अस्तित्व है और व्यापक नित्य है हमेशा ही रहता है प्रकृति भी हमेशा रहती है प्रकृति में रूप का परिवर्तन होता रहता है क्या होता रहता है

रूप का परिवर्तन होता रहता है कभी कुछ बनता है फिर बिगड़ता है फिर बनता है फिर साइक्लिक है प्रकृति साइक्लिक है और व्यापक साइक्लिक नहीं है जैसा था वैसा है वैसे ही रहता है हमेशा यथावत रहता है क्या है कोई आदमी थोड़ी है? तो व्यापक क्या है ऊर्जा है और ये ऊर्जा किस स्वरूप में है इसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है

अस्तित्व का मतलब ये उस जगह तक पहुंच जाना जहां पर कोई चीज पहले से जैसे ये कह रहे हैं कि अस्तित्व की उत्पत्ति ईश्वर ने की तो ईश्वर कहीं और खड़ा होगा फिर अस्तित्व को बनाया होगा कहीं पर तो होगा ना इसका मतलब अस्तित्व से पहले ईश्वर का अस्तित्व है फिर ईश्वर तो कहीं खड़ा होगा फिर उसने कुछ बनाया होगा तो बनाने के लिए कोई सामान कहां से लाया तो इसका मतलब इसकी बात नहीं कर रही है ईश्वर लाल की बात नहीं कर रहे इसके पीछे जाना पड़ेगा

जो भी बनना बिगड़ना है प्रकृति में बनना बिगड़ना किसमें है प्रकृति में ही बनना बिगड़ना है बनना बिगड़ना इसमें नहीं है ये जैसा था एक समान है एक समान ही रहता है ये रूप परिवर्तन के साथ है कैसे है इसका रूप का परिवर्तन होता रहता है है ना जैसे आज ये शरीर मेरा जैसा है कल को ऐसा नहीं रहेगा है ना फिर परसों ऐसा नहीं रहेगा कल भी ऐसा नहीं था

ठीक एक एक वनस्पति है कुछ है कुछ बनता है फिर बाद में साइकिल है लेकिन पंच तत्व की बात हम करते पंच तत्व से ये सब है ना मिलकर बन रहा है शरीर और ये वापस इसमें ही में चला जाता है इस प्रकार से पूरी प्रकृति साइकिल है ये क्या है इसके नीचे लिखते जाइए तो सारी प्रकृति को देखेंगे तो ये साइकिल है और ये साइकिल नहीं है एक जैसा है

अब इसको विस्तार से इससे अधिक तो अपन बाद में अध्ययन शिविर में आएंगे तो समझेंगे लेकिन यहां पर यह समझ में आया कि अस्तित्व विज्ञान में अगर देखेंगे तो विज्ञान में इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं व्यापक को जगह कंसीडर नहीं करते हैं जो कुछ वो बात कर रहे हैं किसी सामान को लेके करें इसलिए पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं है।, है ना चंद्रमा

और धरती ये दो तरह का सामान है इसके बीच में एक खाली जगह भी है जो आपको भी दिखाई दे रही है ऐसा नहीं है कि व्यापक आपको दिखाई नहीं देता है। और ऐसा भी नहीं कि व्यापक आपको समझ में नहीं आ रहा है सूरज और या चंद्रमा धरती के बीच में जो जगह आपको दिखाई देती, देती, देती है कि नहीं दिखाई देती आपके मेरे बीच में जगह दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती नहीं दिखाई देती अगर ये जगह दिखाई देती तो मैं दिखता ही नहीं आपको

इसका मतलब ये दिखाई तो हमको दे रही है लेकिन ऊर्जा का ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है अब इसको तो झटका खाने से समझ में आता है तो पहले ये इसकी विधि क्या बनी हम हाँ पहले इस अस्तित्व को समझते हैं है ना अध्ययन किसका करते हैं प्रकृति का अनुभव किसका करते हैं इस ऊर्जा का तो प्रकृति का अध्ययन और अध्ययन पूर्वक जीने से व्यापकता में अनुभव होता है

सिद्धांत है पूरा सिद्धांत क्या दे रहा है यहाँ पर में क्या सिद्धांत दिया प्रकृति का अध्ययन अध्ययन पूर्वक जीना ऐसे जीने से अभ्यास पूर्वक जीने से व्यापकता में अनुभव संपन्न होते हैं कहानी पूरी हो गई ये आपके लिए बन गया आप इसको आप हा भी नहीं कर सकते और इसको आप ना भी नहीं कर सकते क्योंकि हा ना करने की बात नहीं है, है ना ये अध्ययन की बात है अध्ययन पूर्वक जाकर हम इसको कैसे आगे बढ़ते इतनी बात

अब इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं तो फिर ये जीने के स्वरूप को किस प्रकार से लेकर आता उस पर अभी हम पूरे विकल्प शिविर में बात करेंगे अगर ये सिद्धांत है तो इस सिद्धांत को देखेंगे तो जिस प्रकार से हमने यहां देखा था यहां भक्ति विरक्ति आई यहां पर सुविधा संघर्ष सुविधा संग्रह आया तो यहां पर क्या सिद्धांत निकल गया इसी के नीचे लिखेंगे तो सस्तित क्या निश्चर्य बना इन दोनों को देखो

व्यापक की अपनी उपयोगिता है या नहीं है प्रकृति की अपनी उपयोगिता है कि नहीं है कैसे पता चलता है किसी भी ऊर्जा ऊर्जा अपने आप में उपयोगी है कि नहीं है लेकिन उस ऊर्जा का पता कैसे चलता है क्रिया से और क्रिया क्या है प्रकृति घर में देखते हो लाइट है कि नहीं कैसे पता करते हो

स्विच ऑन करके आप पता करते तो लाइट है या नहीं है ऐसे ही है ना स्विच ऑन किया पंखा तो है लेकिन लाइट है या नहीं ये डाउट होता है तो फिर ट्यूबलाइट भी चालू करके देखते हो क्यों पंखा खराब हो तो पता नहीं चला लाइट है कि नहीं दो बटन दबाते ना जैसे दो दबाया अपने तो पता लग जाता अपने को कि वो है कि ये नहीं है ना इसका मतलब क्या निकला बहुत सिंपल सी बात है

तो व्यापक में ऊर्जा का अनुभव ठीक प्रकृति में अध्ययन अध्ययन पूर्वक जीना से ऊर्जा का अनुभव की बात बनी दोनों की उपयोगिता है यह बात स्पष्ट समझ में आती है बल्कि दो में ही ये समझ मारा कि उपयोगिता कोई चीज होती है दोनों एक साथ होने से यह समझ में आया क्या परिभाषा बनी सिद्धांत क्या बना उपयोगिता और पूरकता

ठीक से समझते हैं इसको भी तो ये चाहत पूर्ति का कार्यक्रम है उपयोगिता और पूरकता आप सभी अपनी उपयोगिता को पहचान कर ही सुखी होते हैं और दूसरे भी अपनी उपयोगिता को पहचान जाएं यही आपकी पूरकता है उसके लिए उपयोगिता पूर्वक जीना है तो अस्तित्व में क्या नियम है हर इकाई उपस्वयं में उपयोगी

और परस्परता में दूसरी इकाइयों के पूरक क्योंकि बेसिक सिद्धांत कहां से आ रहा है, आ रहा है? अस्तित्व किस स्वरूप में है अस्तित्व दो वस्तुएं हैं वस्तु हैं, है, एक व्यापक है और एक प्रकृति है ये दोनों को देखते हैं दोनों म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है क्योंकि ऊर्जा के बिना क्रिया का कुछ पता नहीं चलता क्रिया के बिना ऊर्जा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है इस प्रकार से अस्तित्व तो किस नियम से ऑपरेटेड है अस्तित्व में केवल और केवल एक ही नियम है उसको हम समझ सकते हैं

क्या लिखा था हमने हम समझ सकते हैं समझा सकते हैं अस्तित्व में सिर्फ एक नियम है क्या नियम बना क्या नियम है उपयोगिता पूरकता अब इसी नियम के साथ सभी इकाइया हैं पदार्थ अवस्था अपने में पूरक बाकी अन्य अवस्थाओं के सॉरी पदार्थ अवस्था अपने में उपयोगी और बाकी सब इकाइयों के साथ पूरक

वनस्पति जीव अपने में उपयोगी बाकी सभी अवस्थाओं के साथ पूरक मानव मानव कल्पनाशील है मानव को अपनी उपयोगिता स्पष्ट नहीं हुई तो पूरकता को हम समझ नहीं पा रहे कुल इतनी सी कहानी कुल कहानी कितनी सी छोटी सी कहानी है अब यहां कोई समस्या की बात नहीं कर रहे सारी समस्या इतने में समा गई आज ग्लोबल वार्मिंग आज है

तो क्या पचास साल पहले हम समस्या ग्रस्त नहीं थे एक ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी तो भी हम कोई समस्या ढूंढ के ले आएंगे क्योंकि तो समस्या कहा है ये उसका इंडिकेशन है आज से पचास साल पहले तो कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी आज से सो साल पहले तो कोई ऐसे दिया, दिया, दिया। केमिकल फार्मिंग नहीं थी तो क्या हम सब सुखी थे तो क्या हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे

हमको लगता है लड़ाई झगड़े के कारण जमीन जायदाद से ये है वो है है ना लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण क्या है अपने में संतुष्टि का अभाव और संतुष्टि का अभाव क्यों है क्योंकि हमको अपनी उपयोगिता स्पष्ट नहीं हो पा रही यदि हमको अपनी उपयोगिता स्पष्ट नहीं आ रहा है हो पा रही तो हम असंतुष्ट हैं और असंतुष्टि पूर्वक जो कुछ करते हैं वो सब लड़ाई झगड़े का कारण बनता है ये बात समझ में आती है

तो अस्तित्व सरअस्तित्व रूप में है और सर का नियम क्या है एक नियम देखिए कितना सिंपल होता है अस्तित्व कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी से नहीं बना हुआ है सबसे सरल कोई सिद्धांत होगा तो अस्तित्व का सिद्धांत है इज नॉट ए कॉम्प्लीकेटेड एकदम इजी मोस्ट क्या है उपयोगिता और पूरकता ये दोनों के योगफल में है तभी हमको समझ में आया मान लीजिए ये नहीं है तो इसका इसमें कोई उपयोगिता होती पता लगता है आपको

छोटा उदाहरण लेते हैं बहुत छोटा मान लीजिए आप नहीं है तो ये इसका क्या उपयोगिता है क्या उपयोगिता है इसका गाय भी नहीं बांध सकते इसमें तो सहअस्तित्व विधि से ही उपयोगिता और है ना पूरकता समझ में आ रही है तो अस्तित्व में कि, अस्तित्व किस सिद्धांत पे काम कर रहा है सिंपल सिद्धांत

यूनिवर्स जो है कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पे नहीं है कॉम्प्लेक्स नहीं कि कोई समझ सकता है उसको हर आदमी समझ सकता है है ना अस्तित्व में उपयोगिता एवं पूरकता ही कुल मिला सिद्धांत माइक इस सिद्धांत को

अभी हमारे जीने में समझ में पकड़ में आ रहा है लेकिन मुझसे कुछ छूट रहा है जो आपने इसका बेसिस सहसित में बताया ऊर्जा और प्रकृति वाला इसको थोड़ा सा और खोल के बता देंगे कन्विक्शन नहीं आएगी तो ये छूटेगा मुझे लग रहा है ठीक है कन्विक्शन <laughs> Conviction...

विचार से कार्यक्रम के बीच में है। तक है विचार बन गया और निष्कर्ष नहीं बना तो क्या कन्विक्शन निष्कर्ष बन गया लेकिन निष्कर्ष बन गया कि यही सही है लेकिन कार्यक्रम पकड़ में नहीं आ रहा स्लिप हो जा रहा है करें क्या तो कन्विक्शन टूट गया तो कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि विचार से कार्यक्रम तक पहुँच गए कन्विक्टेड हो गए ठीक है ना विचार से

कार्यक्रम तक पहुंचना इसमें कहीं भी छूटेगा तो छूटेगा छूटेगा हम यह सोचेंगे पहले हमको अनुभव होगा फिर कन्विक्शन आएगा किस बात का अनुभव होगा ठीक है ना अनुभव के लायक बनाए नही समझ में आएगा अनुभव अलग चीज समझना एक चीज समझ में आएगा वो उसको निष्कर्ष के रूप में देखेंगे उससे कोई कार्यक्रम बनेगा

वो कार्यक्रम से अपनी चाहत की पूर्ति होगी कन्विक्शन आ गया अनुभव हो जाएगा है ना हाँ, लॉजिक से प्रोग्राम तक आना है और लॉजिक से प्रोग्राम में आने के बाद हमारा कोई कंडक्ट भी पहचानना पड़ेगा उस पूरे प्रोग्राम में मुझे करना क्या होगा जैसे मान लीजिए लॉजिकली तो ये ठीक हो गया कि मुझे कुछ समझ में आया है और आपको समझना है तो हम सब इकट्ठा हो गए बट उसके लिए एक प्रोग्राम भी बन गया और कन्विक्शन प्रोग्राम तक पहुँच गया

कि चलो प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम भी हो गया बट मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा रोल कैसा रहेगा इसमें या मेरा कंडक्ट क्या होगा यदि मैं अपने कंडक्ट को इस बीच में नहीं पहचानूंगा तो वो सब करके भी हम वो फल परिणाम तक पहुंचेंगे नहीं है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ से चाहत पूर्ति का कार्यक्रम जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोल सकते हैं उसके साथ जुड़ेगा हमारा अपना एक चरित्र एक नीति एक मूल्य जीने का तरीका एक है ना कंडक्ट की बात हम कर रहे हैं

कि दोनों मिला देने से अब तीसरी जगह पे पहुंचने की बात बनेगी हाँ <coughs> हाँ ये सब हमारे तो बता रहे हैं आपको ये तो है, तो है। <coughs> हाँ ठीक है ना बिल्कुल ठीक बात दीदी ने पहला प्रश्न ये किया कि कैसे इसको मान लें कि यहां से उपयोगिता पूरकता समझ में आ रही है

अस्तित्व में दो चीजें हैं और दोनों सदा सदा साथ साथ है दो हो जाने से ही उपयोगिता की पहचान हो रही है जैसे ये पेन की उपयोगिता को पहचानने की बात हम करें और सपोज देर इज नो बोर्ड कैन यू इमेजिन वो उपयोगिता तो है इसमें पहचान कैसे हो रही है सस्तित्व विधि से हाँ

बोर्ड इसकी पूरकता के साथ चलता है इसकी उपयोगिता प्रमाणित होती है यार इसकी उपयोगिता है जो काम ये कर रहा है वो मौलिक है ना वो मौलिक काम है वो उंगली नहीं करेगी डंडा नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा तो अपने आप में इसकी उपयोगिता है इसकी उपयोगिता है साउंड की उपयोगिता है लाइट की उपयोगिता है मानव की उपयोगिता नहीं पता चल रही इतने और है जब भी तो क्या निकल गया अस्तित्व जब सअस्तित्व रूप में समझ में आया तो उपयोगिता पूरकता समझ में आ गई ये करें

व्यापक और प्रकृति दोनों के योगफल में कोई उपयोगिता नाम की चीज होती है हमारे को लाइट जल गया है ना जैसे इस व्यापक की पहचान ये व्यापक की पहचान कैसे हो रही है प्रकृति विधि से हो रही है तो प्रकृति की भी उपयोगिता है प्रकृति में क्रियाशीलता

व्यापक में व्यापक अपने में ऊर्जा के रूप में इसलिए हो रही है अब इस प्रकार से क्या निकला दोनों अविभाज्य हैं यह निकल गया है तो अस्तित्व रूप में अविभाज है नित्य है निरंतर है कभी बदलने वाला नहीं पलटने वाला नहीं और एक सिद्धांत बना अस्तित्व में एक ही सिद्धांत है हर इकाई का उपयोगिता है और दूसरी सभी इकाइयों के साथ पूरकता है, है? कहाँ है आप बताओ कितनी उम्र हो गई आपकी है

थर्टी एट क्या उपयोगिता है आपकी वो तो बीबी बोलती सुनिश्चित हो जाए को तो कोई दिक्कत नहीं तो यह समझ में आए उपयोगिता कहा समझ में आई पड़ेगा जैसा नहीं होता कोई चीज पड़ेगा तो लगता है मजबूरी हो गया

नहीं होती है न मानव मानव के साथ के पूरकता रखने से की साबित नहीं होती तो तो फिर ऐसा तो हो गया कि कुछ हम कर देंगे उससे उपयोगी जाएंगे जैसे प्रकृति के साथ उपयोगी पूरक हो गए पेड़ लगा दिया घास लगा दी और गाय पा, गाय पाल ली और आदमी को सेवा कर दिया तो क्या हमारे अपनी उपयोगिता की पूर्ति हो गई इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये यही से सब चीजें निकल के आ रही है

फंडामेंटल जगह पे हम जा रहे हैं अस्तित्व में मानव की उपयोगिता को पहचानना या उपयोगिता क्या चीज होती है पूरकता क्या चीज होती है सही बात है अब ये प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है इन्होंने ये पूछा कि मानव में उपयोगिता मौलिक है सब में समान है या अलग अलग होती है धंधे अलग -अलग, अलग अलग होते हैं धंधे जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अच्छी भाषा में

प्रोफेशन करियर जो भी बोलेंगे वो अलग अलग होते हैं है ना लेकिन वो धंधेबाजी है उपयोगिता सबकी बराबर है ऐसा हमको अनुमान आता है ऐसा हमको क्या आ अनुमान आ रहा है ना अभी आवाज थोड़ा बढ़ा दो भाई दीदी करें हेलो और मेरे को भी थोड़ा सुनाई देना चाहिए मॉनिटर थोड़ा बढ़ाइए हाँ ये ठीक है

थोड़ा क्या नहीं तो गला अपना सुर बढ़ता चला जाता है आपको समझ में आया थोड़ी सी कम करी थोड़ी यह वाली हल्का हाँ बस ठीक है हेलो हल्की सी आपका हाथ में थोड़ा फाइन टू नहीं होना पड़ेगा ऐसा खर्च से बढ़ाया खर्च से कम क्या नहीं सीख रहे है बच्चे ठीक ठीक है तो क्या निकल के आया देखिए क्या ब्यूटीफुल चीज निकल के आया

अस्तित्व अनुभव पूर्वक जो अनुसंधान पूर्वक सअस्तित्व रूप में समझ में आया तो सअस्तित्व में समझ क्या चीज हुई अस्तित्व में एग्जिस्टेंस क्या चीज है ये समझ में आया तो ये दो वस्तु हैं दो चीजें हैं दो तरह के ये एक प्रकृति है और एक व्यापक है और ये दोनों को सब साथ साथ देखा गया तो उपयोगिताओं का और पूरकता का कोई स्पष्टता हो गया इसके पहले यह सब धक्का दुख्खी था कुछ उपयोगिता नहीं ऐसे ही

विज्ञान कह रहा है कि धरती पर जो कुछ हुआ अस्तित्व में जो कुछ होता है गलती से होता है बाई मिस्टेक एवरीथिंग इज है एक कोशिका से बेहतर कोशिका कैसे बनी बाई मिस्टेक सर तो एक एक जीव से दूसरे जीव कैसे आए बाई मिस्टेक तो अस्तित्व में क्या है धमाका और धमाका कैसे

मिस्टेक तो आपको क्या करना है धमाके <coughs> करने और मिस्टेक करने अब मिस्टेक का मतलब भी है कि टेक ही गलत ले लिया हमने अस्तित्व जैसा था उसको समझ नहीं पाए तो कुछ का कुछ हो गया इतना गहरे से जुड़ा हुआ है ऐसे ही हम कुछ भी व्यवहार करते थे ऐसा थोड़ी उसके पीछे पूरी हमारी मानसिकता है क्या मानसिकता है अस्तित्व को हम क्या मानते हैं मानव को क्या मानते हैं उसके आधार पर ही सारा का सारा हमारा कार्य व्यवहार है

सारा का सारा कार्य व्यवहार है आज भी आप कैजुअली कुछ करते ऐसा नहीं है जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई आपका विचार है और वो विचार यहां वहां कहीं से आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं है इसलिए इनकम्प्लीट है इसलिए मिस्टेक है हम्म

हाँ। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो अगर भौतिकवाद नहीं होता और जो अभी बोल रहे मेजर मिस्टेक्स जो हमको दिखते है वो शायद आदर्शवाद से नहीं हो रहे होते तो क्या हमारे अंदर ग्रोथ आया है जो हम इस स्टेज तक पहुंचे पहुंचे मतलब मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से देखो

भौतिकवादी विधि से दो युद्ध लड़े गए एक है फर्स्ट वर्ल्ड वार एक है सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने लोग मरे उतने तो हर साल अब रोड पे मरते हैं नंबर एक बात आदर्शवादी विधि से एक युद्ध लड़ा गया उसका नाम था महाभारत पता नहीं लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया लेकिन जो डेटा है अपने पास उसकी बात करें उसको मान के बात करें उसमें जितनी जनसंख्या मरी वो सेकेंड वर्ल्ड वार से ज़्यादा थी

इतना आदमी जब मरेगा तो प्रदूषण वही होगा तो गलतियों में कौन बड़ा कौन छोटा और कितनी गलती करने के बाद हम समझेंगे ऐसा कोई डेफिनेट प्रक्रिया हो सकता है क्या है? ऐसा होता ही नहीं गलती अनंत और सही एक जब तक ये सब प्रक्रिया नहीं घटी तब तक हम गलती करने के लिए बाधित है

जब तक ये अनुसंधान घटित नहीं होता है तब तक गलती करना हमारा मजबूरी हो गया okay. क्या हो गया okay. हमारा मजबूरी हो गया हम करते रहते हैं। लाखों साल किया कोई बोलता है हमारा एक लाख साल का इतिहास है, कोई बोलता है दस हजार साल का जो भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम एक लाख साल किए और एक लाख साल गलतियां करते रहते तो उसका दंड कौन भुगत रहा है हमारी सभी गलतियों का दंड कौन भुगत है हम तो सब मर मरा जाते हैं फिर पैसा जाते हैं वापिस फ्रेश

है ना रावण के से आ गए हम तो तो हम तो पैदा होते रहते हैं तो सारी गलती मनुष्य की किए हुई सभी गलतियों का दंड भोगता कौन है धरती धरती उसको दंड भोगती है जब से आदमी धरती पाया तब तो से दंड भोगी भोगी रही हो है ना दंड किस रूप में युद्ध के रूप में प्रदूषण के रूप में लड़ाई झगड़े के रूप में हो ही रहा तो ये समझ में आ जाए कि गलतियों की निश्चित संख्या के बाद सही होता है ऐसा नहीं है

जैसे आपको एक मैथामेटिक्स का सम करने को दिया जाए है ना कि ये दो और दो बताओ कितने होते हैं है ना तो आप गलती कितनी कर सकते हैं इंफिनिटी कर सकते हैं और सही कितना है हो सकता है आप पहले राउंड में ही सही कर दो हो सकता है कि दस बार करने के बाद आप सही करो हो सकता है कि लाख बार के बाद भी आप सही नहीं करो तो गलती की निरंतरता नहीं है लेकिन गलतियां अनंत है सही एक

उसकी निरंतरता है ये अच्छा है कि आप में से हर बार आप लोग बहुत ही शास्त्रीय सा, जीते हो तो तय कर ले तो एक दो लोग प्रश्न पूछेंगे अपन सब सुन लेंगे तो मैं कल ही अभी शिविर खत्म कर गया वहां भी ऐसे ही था तो मैं वहां बोल गया कि हम लोग जाके यह करेंगे एक कुर्सी पे एक एक ही लाइन में सबको बिठा देंगे प्रश्न पूछने वाले को और माइक पे वहीं लेके आदमी बैठ जाएगा चार पांच लोगों को तो पूछना है

बाकी तो अपना काम चल रहा है यार इधर इतना हड़बड़ी क्यों करने का जब सबको कुछ समझ में आएगा तो अपने आ जाएगा माना और माना जाती अभी <laughs> बात ये है <laughs> ये भी धैर्य की बात है भैया मैंने देखा दस आदमी का कर शिविर करो तो भी दो आदमी पूछते हैं है ना एक बार मेरे को मौका मिला सात सौ आदमी का कर शिविर करने का मैं समझा इसमें तो माइक माना दौड़ दोड़, दोड़ के थक जाएगा ऐसा भी नहीं तो भी चार छह आदमी पूछते हैं

तो ये कुछ विधि से कुछ हो रहा था ना एक उधर चलो पिछली बार तो क्या एक था एक यहाँ बैठा था एक बैठा था जी ये जैसे के ऊपर हम एक कर रहे हैं जो भी ये जीवन विद्या के माध्यम से और आपने बताया कि ये कैसेट तो बहुत पहले से उलझी हुई है जो प्रकृति के साथ जो मानव खिलवाड़ कर रहा है

तो कई लोगों ने प्रयास किए हैं जी तो ऐसा क्या हमको संभावना दिखती है कि जीवन विद्या जो है इस चीज के अंदर आज क्योंकि हम देखते हैं कि अभी शायद भारत में है ये आज हम देखते हैं पूरे विश्व में क्योंकि एक जब तक ये व्यापक नहीं होगा एक तब तक जो एक बड़े परिवर्तन की संभावना होगी तो ये आगे बढ़ेगी चीज ठीक बात इसलिए तो आपसे बात करें

आप व्यापक वो हम तो बीबड़ाई में रहते हैं <laughs> तो पहला दूसरे प्रश्न का उत्तर यह हो गया कि आपसे बात ही इसलिए की जा रही है लेकिन ये सफल होना नहीं होना उसके पीछे क्या सिद्धांत <laughs> उन्हीं सिद्धांतों को समझने के लिए हम काम कर रहे हैं कि यह अपने आप में एक नवीन विचार है ये अपने आप में एक नवीन विचार फिर सफल होने का मतलब इस आशा कैसे लगा नवीन है तो क्या करें हमने देखा

नागरा जी स्वयं वैसे जिए कैसे उपयोगिता और पूरकता के साथ एक आधार बना संभावना बनी दूसरा समझाने के बिना यह होता नहीं है तो वो समझा भी पा रहे हैं हो सकता है ऐसे जीने वाले बहुत लोग रहे हो जीना तो बहुत छोटा सा चीज है ना आचरण प्रमाण से बहुत छोटी सी चीज है लेकिन अब माना जाती के लिए वो बेस बनता है फिर उसके आगे की योग्यता समझाना तो वो समझा भी पा रहे हैं

समझा पा रहे हमको समझ में आया हमको समझ में आया क्या प्रमाण बना बनाई बात बनी प्रमाण बना कई परिवार जीने लगे तो आपके सामने जहाँ आप खड़े हो वहां तो बहुत सारी सम्भावना दिख रही है आज तक आपने कोई एक परिवार एक परिवार ऐसा देखा हो जो नौकरी और व्यापार के मुक्त तो जीता हो कोई एक परिवार

किसान भाई जीते थे किसान को भी अपने व्यापार बना दिया कि कृषि को क्या बना दिया पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर भी जगह है वही ना वो सब कहा कौन से विचार से है अच्छा वो भौतिकवाद से है वो भौतिकवाद भौतिकवादियों के लिए आदर्शवादी विचार भौतिकवादियों के लिए पूरे देश में से दुनिया में से कुछ अच्छे लोग आए है

कुछ पैसे वाले आए हैं वो मिलकर कुछ कर रहे हैं वो हिपोक्रसी कह सकते हैं उसको हम क्यों, क्यों कहें कुछ हमको क्या पता है? हम तो गए नहीं आज तक गए नहीं ठीक ठीक लेकिन ये समझ में आया उसको बनाए को 40 साल हो गए एक उसका मल्टीप्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ तो एक नेचुरल सिद्धांत है जिसको हम समझ सकते हैं यदि कोई चीज का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है इसका मतलब वो मानव जाति की चाहत के अनुसार नहीं है उसकी परंपरा नहीं बनती

किसका मल्टीप्लीकेशन होने की संभावना है जो मानव जाति की चाहत की पूर्ति करेगा ठीक है ये प्रमाण है मतलब उसका? हाँ, जैसे एक मोबाइल आया ल, लोग लपक लपके लिया लपक मानव जाति की चाहत क्या क्या पूरी कर रहा है भाई? दूर दर्श दूर दूर श्रवण अब दूर श्रवण में दूर दर्शन भी घुस गया उसी में यूट्यूब आ गया तो दूरदर्शन और दूर श्रवण की जो अपेक्षाएं हैं

माना जाती कि चाहत है तो उसकी वो पूर्ति कर रहा है पब्लिक लपक ली अगर कोई चीज में कोई लपक ही नहीं रहा है इसका मतलब यही है कि वो पूरा नहीं पड़ रहा है हो सकता है सिद्धांत रूप में पूरा हो लेकिन व्यवहार में पूरा ना हो हो सकता है कि व्यवहार में कुछ कर रहा हो लेकिन सिद्धांत बता नहीं पा रहा हो एक आदमी के हाथ में मोबाइल आता वो चलता रहता लोग लपक जाते मोबाइल बनाते लेकिन चलता नहीं दूसरे का तो क्या होता

तो छोड़ देते इसका मतलब है कि व्यवहार में यदि कुछ हो रहा है तो उसकी थ्योरी भी बताना पड़ेगी एक बात दूसरी बात कि थ्योरी तो बता रहे हैं लिए लिए हमारे लिए बात महाराज थ्योरी तो बता रहे हैं थ्योरी ऐसी है लेकिन इसका मॉडल नहीं आने वाला है तो भैया आने वाला है तब तो तो देखेंगे यार है क्या करें है?

ठीक है ना तो आने वाला है उतना पूर्व पर्याप्त नहीं पड़ेगा प्रेंगा। प्रेंगा। तो क्या समझ में आया कि अब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को साथ में रखेंगे तभी चलेगा मोबाइल की थ्योरी पूरी माना जाति के पहले मोबाइल की थ्योरी पढ़ाई क्या क्यों भाई जो भी भी। अभी भी नहीं पढ़े ठीक देखिये कैसे माना जाति कैसे पकड़ती समझ ली यहां से पकड़ में आ जाएगा

तो पूरी माना जाती पहले उसकी थ्योरी पकड़ती है उसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखती है और अपनी उपयोगिता के साथ जोड़ती है अपनी चाहत के पूर्ति होती है हो मोबाइल आ जाता है थ्योरी तो अपने आप आ रही है जिसको पता करना को पता करेगा जिसको पता नहीं करना उसका भी काम चलेगा हर आदमी थोड़ी मोबाइल को यूज करते हुए मोबाइल की थ्योरी में जाता है ये तो ब्यूटी है कि मानव जाति में अगर कोई थ्योरी आ गई तो उसका बेनिफिट पूरी मानव जाति को जरूरी नहीं कि हर आदमी उस पूरी थ्योरी से गुजरेगा ही

लेकिन गुजरेगा कभी ना कभी तो हर समय गुजरेगा ऐसा नहीं है बच्चे हैं वो तो अभी इसको नहीं समझ रहे हैं है ना तो ये ये जो समझ में आए कि मानव अपनी उपयोगिता से संपन्न होना चाहता है, तो हर है, है। उसमें कोई नहीं क्योंकि देखेंगे तो आप सभी है ना अपने धंधे से अपना उपयोगिता को पहचानते हो लेकिन अपनी उपयोगिता को पहचानना चाहते हो नहीं समझ में आता धंधे से नहीं समझ में आता है अपने स्किल से

नहीं समझ में आता है तो अपने नाक से नहीं समझ में आता है तो अपने कार से नहीं समझ में आता है तो अपने रंग से नस्ल से आख से थोड़ी से दाँत से अपनी उपयोगिता दिखाना चाहते हो पहचानना चाहते हो ये तो झंझट है तो हर मानव उपयोगिता के साथ संबंध हो संपन्न होना चाहता है ये मिनिमम वो चीज है जो जो वो वो पकड़ना चाहते है।, है ना हर मानव में मौलिकता उपयोगिता उसके बारे में बनी हुई है

बात समझ में आया तो क्या समझ में आया अस्तित्व तो, तो जब समझ में आया अभी सीधा अनुभव हो गया स नहीं अभी हमको समझ में आया अनुभव के उपरांत ही समझ में आया उन्होंने समझाया हमको समझ में आया कि उपयोगिता और पूरकता है ऐसी उपयोगिताओं को पूरकताओं को हम शिक्षा विधि से समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं उसको

अब शिक्षा विधि से समझा जा सकता है लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि क्या उपयोगिता है हाँ जी देखिए बड़ी सुंदर है अस्तित्व ये जो आदर्शवादी विधि से वो क्या बोल रहे हैं कि पूरकता ही उपयोगिता है किसी के पूरक हो जाना उपयोगिता है

तो आप किसी के काम आ जाते हो यही आपकी उपयोगिता है तो आप क्या करते रहते हो तो काम ढूंढते रहते हो जैसे कोई गरीब की सेवा कर देना गरीब को कोई धन दे देना अगर आपको ये समझ में आ गया कि पूरकता ही उपयोगिता है तब तो क्या करोगे तब तो गरीब ढूंढोगे जिसकी शादी नहीं ढूंढोगे कोड़ी ढूंढोगे रोगी ढूंढोगे यही करोगे ना यही करते हैं उतना सब करके भी अपनी उपयोगिता प्रमाणित नहीं हो पाती तो गहरा संकट

जीवन विद्या में कई लोग ये समझ जाते हैं क्योंकि पहले से समझे हुए यहाँ नहीं कह रहे हैं ऐसा कि वो पूरकता ही उपयोगिता मान लेते हैं क्या मान लिए पूरकता को ही उपयोगिता मान लिए घसी घसी के शिविर में लाते हैं है ना ठीक तो क्या है उपयोगिता शिक्षा विधि से इसको समझ सकते हैं समझा सकते हैं आप बताइए आपकी क्या उपयोगिता है कोई बता सकता है

हाँ जी हाँ आप कुछ करें सर शिक्षा विधि से हमारी उपयोगिता ये है कि हम समझ लें कि सुख क्या है उस प्रकार जीवन जीना सीख लें उसमें रहना सीख लें और दूसरे को भी उसी समृद्धि और सुख की प्राप्ति में सहयोग कर पाए ये उपयोगिता है और कोई

ठीक बढ़िया हो गया तो, तो मानव की उपयोगिता क्या है मानव की उपयोगिता उसका धंधा नहीं है मानव की उपयोगिता उसका व्यवहार नहीं है मानव की उपयोगिता उसका प्रोफेशन नहीं है मानव की उपयोगिता उसका खाना नहीं है पीना नहीं है मानव की उपयोगिता अपने में समाधान संपन्न होना ही मानव की उपयोगिता है तो समाधान संपन्न होना हमारी अपने में एक मानव जो समाधान संपन्न हुआ वही उपयोगी हुआ है

जब तक हम समाधान संपन्न नहीं हुए हम उपयोगी नहीं हैं तो समाधान संपन्न होने का मतलब क्या निकला, निकला। कि हमारी मौलिक चाहत क्या है उस मौलिक चाहत के साथ वो अस्तित्व और मानव के बारे में हमारा विचार उस चाहत के अनुसार बने वो क्या है निष्कर्ष पर ठीक से पहुँचे वो क्या है और उस चाहत की पूर्ति का एक निश्चित कार्यक्रम बने वो क्या है अगर यहाँ से एंड टू एंड कनेक्टिविटी हमारे बन जाए

तो उसको हम कह रहे हैं कि हमारे में अपनी उपयोगिताएं स्पष्ट हो गई कार्यक्रम नहीं बन पा रहे तो यही कारण है कि चाहत को नहीं समझा गया या तो एक कारण चाहत के अनुसार ये विचार है इसको उस प्रकार से नहीं समझा गया दूसरा कारण निष्कर्ष जो बने हैं वो वास्तविकता के साथ नहीं बने तीसरा कारण

इसीलिए चौथे पे नहीं पहुंचते कभी भी अगली स्टेप पे नहीं पहुंच रहे हैं का का मतलब है है है कि पिछली स्टेप पूरी नहीं नहीं हुई ठीक है। है ना अगर पूर्ति का कार्यक्रम बन पाया या गलत बनाया, तो क्या होगा पीछे निष्कर्ष ठीक नहीं है अब अपने में जैसे मैं देख पाता हूं कि अब काफी समय से अध्ययन तो चल रहा है हाँ जी लगे हुए हैं इसमें लगे हुए तो चाहत रूप में तो

दिखता है स्वयं में कि समाधानित होना है विचार रूप में भी पूरे दर्शन से परिचित हैं निष्कर्ष भी यही है कि अस्तित्व में जो कुछ सही है अब तो यही है इस निष्कर्ष पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका कि अस्तित्व की सच्चाई जो दिख रही है तो यही है, है ना फिर भी अपने अंदर क्या मानव क्या है मानव के लिए भी जो दर्शन ने जिस बात को बताया है मानव के लिए हाँ

वो भी स्पष्ट है सूचना रूप में देखो क्या है हमको ये नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता सबसे कठिन काम वही है ये पता करना कि क्या नहीं पता है। नहीं, क्या पता, भी नहीं पता है। वो तो आप चिकचिख चला रहे हैं। <laughs> क्या नहीं पता ये पता करना सबसे कठिन काम इसी के लिए आप कौन आदमी को कौन आदमी बता सकता है आपको कि आपको क्या नहीं पता है

जिसको सब पता हो कौन बोला है तो यहाँ से वो संबंध की बात जुड़ती है बढ़ती है है ना यदि हमारा कोई संबंधी है जिसको सब पता होगा वो आपको बता सकता है कि आपको क्या नहीं पता है जी। क्योंकि आप अपने में खोजने जाओगे तो आपको तो लगता सब पता ही है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है जब पता चलता तो पता चलता है कि ये नहीं पता था इसके कारण नहीं हो रहा था

तो आपकी अपनी यात्रा इस प्रकार से होती है ऐसी की होती है तो जो हमसे आगे होता है उसको पता रहता है कि कहाँ टकती गाड़ी इसी विधि से एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं ठीक है ना ये बात तो यदि आपके साथ पूरकता का निर्वाह नहीं हो पा रहा होगा तो आप अपनी उपयोगिता तो को पहचान ही नहीं सकते क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं हम अभी अनुसंधान की बात नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ ठीक ठीक पूरकता का निर्वाह हो जाए उसके लिए आपको किसी के साथ संबंध को पहचानना पड़ेगा

आपको समझना है तो कोई समझावा आदमी ढूंढना पड़ेगा सीधी सी कहानी फिर समझावा सच में समझा है कि नहीं वो आपको तब पता चलेगा यदि आपको कोई कार्यक्रम पहुंचा कि नहीं पहुंचा और कार्यक्रम पहुंच भी गया उल्टा पुलटा टेढ़ा वहाँ का जो भी तो उसके बाद फल परिणाम क्या है उससे पता चलेगा और फल परिणाम यदि स्वीकार हो गया तो वो सब ठीक हो गया नहीं हुआ तो हो गया इसीलिए कदम और पीछे जा सकते हैं इसमें कोई फंसने की जगह नहीं है

कि जो आप चाहते हो ऐसा कोई जी रहा है कि नहीं जी रहा है तो एंड टू एंड कनेक्ट कर दो पहले ही आप जैसा चाहते हो वैसा यदि कोई जीता हुआ दिखाई दे तब फुल प्रूफ हो गया फुल प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ जी. आप जैसा जीना चाहते हो वैसा तो मैं जीता नहीं हूं और आपने मेरे साथ ही समझना शुरू कर दिया तो क्या हो गया हम तो रिस्क में थे ही लेकिन हमको लग रहा था हम तो समझे हुए हैं ना

आप भी रिस्क मा गए लग रहा है कोई ढीला गिरेगा तो नहीं पटिया ठीक है भाई तो इस प्रकार से बना ये बात समझ में आई ये दोनों चीजों को भाई म्यूजिक का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है ओ भाई गई भैंस पानी में

चलो चलो चलो बाहर आ जाओ शाम को भी बजायेंगे शाम को तो समृद्धि कार्य करना तो का उपयोगिता तो क्या है आप एक समय तक कार्य कर सकते हो उसके बाद तो आप कब बुढ़ापा जाएगा क्या काम करोगे बीस साल तक आप काम के नहीं थे बीस से चालीस साल तक ये आप काम के रहे मान लो पचास रहे पचास पिचपन रहे होंगे उसके बाद तो आप काम के नहीं हो समृद्धि के काम के तो क्या फिर हमारी उपयोगिता खत्म हो गई

ये तो फिर अभी भी यही करते हैं कोई जो नोट कमाता है उसका उपयोग करते घर में अब इससे बात कर रहे हैं क्या पूछो <laughs> ये ठीक समझ में आया भाई ठीक हो गया ये बात हाँ जी

उपयोगिता को परिभाषित कैसे करेंगे उपयोगिता को परिभाषित करने का मतलब ये हुआ अस्तित्व जैसा है उसमें मानव कैसा है मैं कैसा हूं ये समझ में आना, रहा मानव से लुगाकर मानव जाति तक एक निष्कर्ष तैयार होना जीने के स्वरूप के बारे में और एक जीने का कार्यक्रम तक पहुंचना जो कि मेरी चाहत की पूर्ति

सर्व मानव की जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति के अर्थ में पूरा पड़े यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर जिसको हम कह रहे हैं वैचारिक समाधान के रूप में है अगर ये हमारे में तैयार हो जाते हैं मैं स्वयं अपने में उपयोगिता होता उपयोगी होता हूँ जैसे पेन का उपयोगी होने का मतलब क्या है, है ना इसमें लिखने के सभी गुण मौजूद हैं पूरक होने का मतलब क्या है

बोर्ड पे जाने के बाद वहाँ पर इंक को छोड़ता है ठीक फिर पूरकता कहाँ जुड़ रही है पूरे के साथ पूरकता जुड़ रही है ना आप उसको पढ़ते हो पढ़ के आपको कुछ समझ में आता है और थोड़ा पीछे जाएंगे तो मुझको कुछ समझ में आया है क्या समझ में आया है? कि मानव की कोई उपयोगिता है उस उपयोगिता को आपको भी समझना जरूरी है आपको भी ये आवश्यकता लगती है है ना तो आप उसको समझना चाहते हो उसके अर्थ में मैं इसको उपयोग करता हूँ मेरी उपयोगिता के साथ इसकी उपयोगिता जरूरती है

इसकी उपयोगिता के साथ बोर्ड की उपयोगिता जुड़ती है ये तीनों की उपयोगिता जुड़ने से आप यदि तो फिर से समझ में आया मेरे को कोई दिखी सर इस उदाहरण से बात स्पष्ट नहीं हो रही इस उदाहरण अच्छा तो... नींद तो खुली हाँ बताओ अब स्पष्ट होगी ना बागी हाँ जी बताओ

क्योंकि इस तरह तो हर इकाई हर व्यक्ति परिवार में कुछ ना कुछ उपयोगी है और परस्परता में उपयोगिता उसकी सिद्ध हो रही है किस तरह से जैसे कोई व्यक्ति धन कमा रहा है पत्नी घर में काम कर रही है जी। या यहाँ भी अगर आप देखें जैसे एक बच्ची जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल है कोई गुण है उसके अंदर और जिसमें वो काम करके अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है बचपन से यूनिक है जैसे कोई व्यक्ति अच्छा सिंगर है कोई अच्छा डांसर है

मतलब कुछ ना कुछ उसमें विशेष है और वो उपयोगता अपनी सिद्ध करता है और परस्परता में होती है जैसे पेन का उदाहरण आप दे रहे हो ये हाँ। तो ये तो प्रमाणित है ही लेकिन जो बात आप कह रहे हो वो एक दर्शन वाली बात के अस्तित्व में मानव की उपयोगता समझ के आधार पे ये एक लेमैन को समझ में आनी चाहिए ना अब यहाँ यहाँ जो बैठे है उनको ही ले थोड़ी ले नहीं मेरे सामने समझ गया देखा

अभी को उपयोगिता उपयोगिता बोलते हैं या समझ पर है जो आपने धान सब के लिए अभी तक जो परंपरा बनी है उसमें भी उपयोगिता को हम पहचानते हैं स्किल बेस्ड उपयोगिता को पहचानते हैं और एक जित...

नहीं पेन का उदाहरण पेन में क्या स्किल है नहीं, नहीं, नहीं, ये नहीं, रखा हुआ नहीं, क्या नहीं, है क्या पेन पेन स्किल मानव में है है तो उसको दो टुकड़े करके अलग अलग कर देते उठाओ

पेन में कोई स्किल नहीं है इसमें तो सबको स्पष्ट है पेन के अंदर एक व्यवस्था ही उसकी उपयोगिता है यही फार्मूला बना व्यवस्था की समझ ही उपयोगिता है ठीक अभी अभी भ्रमित चेतना में हम ऐसे थोड़ी उपयोगिता को नहीं मानते उपयोगिता के बारे में तो भ्रम टोटल मिला के सारी लड़ाई का झंझट इतना ही महाराज

उपयोगिता बराबर धंधा उपयोगिता बराबर स्किल उपयोगिता बराबर नोट फाइनली यहाँ चले गए सारा सारा तो खरीदा जा सकता है अच्छा संबंध खरीदा जा सकता है अच्छा सुविधाएँ खरीदी जा सकती हैं अच्छे पेन खरीद सकते हैं अच्छा गाना कैमरा सब खरीदा जा सकता है सीखा जा सकता है चाहिए क्या खाली पैसा तो उपयोगिता कहाँ चली गई प्रोफेशन में चली गई जबकि प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं आप

प्रोफेशन में तो आप कुछ बाहर से लेके आ रहे देखिए अंतर देखिए कितना अंतर है दूसरों से कुछ लेने की कार्यक्रम का नाम है प्रोफेशन जबकि उपयोगिता जो है स्वयं में कुछ ऐसा हो जाना जिससे मेरी चाहत पूरी हो रही है और हर मानव ऐसी चाहत के साथ जीना ही चाहता है देने की योग्यता आ जाना कहा पहुंचा गाड़ी कहां पहुंचा भाई नवनीत भाई

प्रोफेशनल जो कुछ करते हैं कुछ पाने के लिए कुछ कुछ कुछ से कुछ पाना चाहते हैं ना गाय पाल रहे हैं तो कुछ पाना चाहते हैं वो मेरी उपयोगिता नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें तो मुझे खुद ही कुछ पाना है है ना ओहो महाराज ऐसा नहीं फिर से वहीं चला जाएगा तुरंत घुस जाएगा कहां पे इधर घुस जाएगा इधर तुरंत बिना पाना नहीं है मैं अपनी उपयोगिता को पाना चाहता हूँ

मैं अपने में उपयोगी एक मानव उपयोगी क्या होता है इसको मैं समझना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ जानना चाहता हूँ है ना तो ये इसको कह रहे हैं उपयोगिता तो वो जो मौलिकता जिसकी हम बात कर रहे हैं हर बच्चे में मौलिकता स्किल के आधार पर नहीं है हर बच्चे में मौलिकता सुबह बात किया था वो न्याय सम्पन्न होना चाहता है वो सही कार्य व्यवहार करना चाहता है वो सम्मानपूर्वक जीना चाहता है इसमें मौलिकता है कोई गाना गाना चाहता है मौलिकता का मतलब क्या होता है

इसको भी वो ठीक से समझ लेते हैं मौलिकता का क्या मतलब होता है <coughs> मौलिकता का मतलब यह हुआ कि प्रकृति में में दे हम देखने जाते हैं तो में कोई मौलिकता है उसका मतलब नंबर एक बात यह होती है कि दूसरे में किसी में नहीं दूसरे मतलब दूसरे मानव की बात नहीं करें जानवरों में वो नहीं पाया जाता पेड़ों में वो नहीं पाया जाता हवा पानी में वो नहीं पाया जाता वो एक्सक्लूसिवली

मानव में ही पाया जाता है उसको कह रहे हैं मानव की मौलिकता नंबर एक नंबर दो मौलिकता का मतलब होता है मानव में जो पाया जाता है वो सर्व मानव में पाया जाता है उसका नाम है मौलिकता जैसे लोकी मौलिक है क्या मौलिकता है लोकी में लोकी गिलकी जैसी नहीं होती है भिंडी जैसी नहीं होती है ना करेला जैसा नहीं होती है उसमें कुछ ऐसा है जो हर उसकी दूसरी प्रजातियों से भिन्न है

और अपने भी अपनी प्रजाति में समानता है सी द ब्यूटी बात समझ में आ अभी हम मौलिकता को कहा समझ पाए क्योंकि इस, इस इन दोनों विचार के साथ चलते हैं इन दोनों विचार के साथ मौलिकता को हम पहचान नहीं पाए मानव में फिर से दोहराता हूं मानव भी एक शरीर के साथ है कुत्ता भी एक शरीर के साथ है जानवर भी एक शरीर के साथ है है ना हमारे मानव में वो कुछ चीजें है जो कुत्ते गाय बेट बकरी में नहीं है

लेकिन वो सब में है उसका नाम मौलिकता है सब में मतलब मानव में दैट यूनिकनेस इज अवेलेबल इन एवरी ह्यूमन बीइंग इट इज कॉल्ड यूनिक इट इज नॉट अवेलेबल इन अदर स्पेसीज और क्रिएटर है ना क्रिएटर्स ऑन द प्लेनेट अर्थ जैसे विश्वासपूर्वक जीना ये मानव की अपनी मौलिकता है ये कुत्ते में नहीं है ना पेड़ में नहीं है

मानव में है और हर मानव में है इसका नाम है मौलिकता मेरे में अलग है विश्वास आप में नहीं है ऐसा नहीं है हो सकता है मैं अच्छा गाना गाता हूँ या आप मेरे साथ अच्छा गाते हो, ये अलग अलग हो सकता है हो सकता है मेरे को चटनी अच्छी लगती हो, हरी और आपको लाल ये अलग अलग हो सकता है ये स्किल्स की बात है शरीर की बात है है ना लेकिन मानव के रूप में बात करेंगे तो मौलिकताओं का मतलब ये हुआ जो एक में सभी में

सब अन्य प्रजातियों से अलग होना और अपनी प्रजाति के साथ जुड़ जाना इसका नाम है मौलिकता कैसा कैसा पबीता दीदी बढ़िया पकड़ में आया हाँ जी भैया बहुत अच्छी बात स्वतंत्रता की कामना बेटा माइक जाए तो, तो उत्तर ही हो जाएगा बैठ जा पीछे

है ना स्वतंत्रता की कामना मानव में एक मौलिक कामना है ठीक स्वतंत्रता की समझ नहीं है तो हम उसको स्वतंत्रता के नाम पे कुछ और कर रहे हैं हर मानव स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं हम पहले दिन से अभी शुरू सुबह से ये बात कर रहे हैं कि कुछ चाहत है हमारे अंदर वो मौलिक है उसकी पूर्ति के कार्यक्रम का अभाव है केवल दिक्कत क्या के है

उसकी पूर्ति का कार्यक्रम की स्पष्टता नहीं है क्या जिसको हम कार्यक्रम मान के चलते हैं एक समय बाद वो कार्यक्रम तो पूरा हो जाता है लेकिन हमारी चाहत की पूर्ति नहीं।, नहीं होती है काम तो कर लिया अंग्रेज भगा दिए क्या सोच के भगाए थे ठाकुर है ना गब्बर खुश होगा सभा सी देगा नहीं दिया ना वो तो भाग गए स्वतंत्रता तो हो गया लेकिन स्वतंत्रता को हम फील ही नहीं कर पा रहे क्यों

क्योंकि स्वतंत्रता के लिए जो कार्यक्रम पहचाना अंग्रेज भगाओ, वो पर्याप्त नहीं है मैं ये भी नहीं कह रहा कि जरूरी था कि नहीं था पर्याप्त नहीं है इसका मतलब कार्यक्रम अभी और आगे ले जाना पड़ेगा कि क्या है आज से नहीं हजारों साल से आदमी स्वतंत्रता पूर्व की जीना चाहता है और उसको रोक के किसने रखा है आप जी रहे आपको आपके गले में किसने पट्टा डाल दिया डाला किसी

तो इसका मतलब अस्तित्व में तो प्रकृति में तो मानव स्वतंत्र ही है सभी स्वतंत्र हैं ये बॉर्डर स्वतंत्र सब देखेंगे सभी स्वतंत्र हैं लेकिन अगर हमारे में परतंत्रता है तो उसका कारण क्या है वो समझना पड़ेगा ना हमारे में ये परतंत्रता उसका कारण समझना पड़ेगा का? आराम से थोड़ी लेट चालू होता है लाइट जल गया आप चालू करके दिया करो हेलो एक जैसे उपयोगिता की बात कर रहे हैं अभी

उन्होंने पूछा था कि स्किल के आधार पर धंधे के आधार पे धन के आधार पे या रूप रंग के आधार पर उपयोगिता जब निर्धारित होती है तो वो आ, सही नहीं है तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पर सत्ताईस तीस परिवार रह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों का क्या सिस्टम होता है किस तरह से उपयोगिता निर्धारित करते हैं लोगों की ताकि एक न्यायपूर्ण और समाधान पूर्वक व्यवस्था होती है

ठीक है।

अगर हम किसी सिद्धांत की बात कर रहे हैं या यहाँ की प्रक्रियाओं को लेकर बात कर रहे हैं तो आपकी उपयोगिता आप तय करते हो स्किल में नहीं आप समाधान सम्पन्न होते हो कुछ हो रहा है भाई नॉइज़ आ रहा है इसमें क्या अच्छा है वो बात करना चाहती दीदी कर मैं पूरा कर

आपने बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न किया हमारे से जुड़ा हुआ किया स्वागती उसमें स्वागत ही है इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम या मैं या हम हमारे कोई लोग किसी दूसरे मानव की कोई उपयोगिता को पहचानने के लिए बताने के लिए कोई काम हम नहीं करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक कौन आदमी क्या काम करेगा वहां तक वो भी नहीं बात हो रही है अभी तो वो हो सकती है यहाँ लेकिन अभी उसकी भी बहुत जरूरत नहीं पड़ रही है।

तो मानव स्वयं ही उपयोगिताओं से संपन्न होना चाहता है ये हमको समझ में आ गया है ही हम हम जानते हैं इसलिए थे आराम से इंटरेस्ट का, तो का काम काम में इंटरेस्ट से पहले जरूरी है कि आप क्या हो यह आप जानना चाहते हो आप सीधा काम से जुड़ रहे हो उसको जैसे सीधे से आदमी को देखते काम पे चिपका काम से जुड़ेगे तो वो तो आप लेबर मान सकते में आप में आ गई हाँ

तो हर मानव अपने में उपयोगिताओं को पाकर ही संतुष्ट होता है और उपयोगिताओं से संपन्न होना चाहता ही है ये अध्ययन पूर्वक हमको समझ में आ गया ठीक और उपयोगिता क्या होती है वो खुद अपने को जानना चाहता है कि मैं क्या हूं ये अस्तित्व में मानव क्या है उसका रोल क्या है प्रक्रियाएं क्या है चाहत क्या है चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम क्या है यहां तक वो पहुंचना चाहता है ठीक है ये बात ये एक मौलिकता है ये सबके साथ है आप भी ऐसे ही हो

आप भी ऐसे हो आप भी ऐसे हो कोई भी आदमी है एक्स वाई जेड हमारे यहाँ तो हमारे कोई स्क्रीनिंग गेट नहीं है ना कि हम फिल्टर करें कौन सा आदमी हमको पता है कि कोई भी आदमी होगा उसमें मौलिकता यही वो उपयोगिता संपन्न होना चाहता है किसी को यहाँ बैठ के दो चार दिन में लगे कि नहीं उपयोगी ये बात हमारे लिए उपयोगी नहीं हो चला जाता है फिर भी वो जाते समय भी उसके अंदर उपयोगिता है पहचान के कारण ही जाता है वो यहाँ पहचान पाए कहीं वो जाके पहचाने वो तो पहचानना चाहता ही है ठीक होगी बात तो हम उसके लिए कोई बताने वाले नहीं है

हाँ मेरे में जो उपयोगिता अपने में बनी उसको मैं जीता हूं मैं समाधानपूर्वक जीता हूँ तो सुखी रहता हूं और सुखी रहता हूं तो मैं समृद्धिपूर्वक जीता हूँ समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने से हमारे साथ जो भी लोग जीते हैं उनको प्रेरणा होता ही कि वो भी इससे समाधान के साथ जीना चाहते है अलग अलग उपयोगिता नहीं है फिर से कह रहा हूं भाई आप फिर घुस गए काम में हर मानव की उपयोगिता एक ही है स्वयं में विश्वास क्या उपयोगिता

श्रेष्ठता का सम्मान इसको कह रहे हैं समाधान आप में से हर एक मानव समाधान संपन्न होना चाहता है या नहीं चाहते समाधान संपन्न होते हो ये उपयोगिता है तो आपकी उपयोगिता आपके पास सात में रखी हुई है आप चाहते हो अब उपयोगिता साबित हो जाए इतनी सी बात आप समाधान संपन्न हो ये चाहते हो समाधान को प्रमाणित करोगे भी चाहते एक भाग फिर आ गया स्किल स्किल सबकी अलग अलग होती है

उसमें समान होने की कोई जगह ही नहीं जरूरत ही नहीं हो भी नहीं सकते जगह नहीं आवश्यकता नहीं और हो भी नहीं सकते अभी तक हमने क्या किया भ्रमित संसार में स्किल्स के आधार पर उपयोगिता को पहचानने गए स्किल में हम समान नहीं होते इसलिए हर मानव के अलग अलग उपयोगिताओं हो देखिए ध्यान से सुनिए चूंकि स्किल्स सब में एक समान नहीं हो सकती है तो सबकी उपयोगिता अलग अलग हुई या नहीं हुई तो देन देरी देरी क्राइसिस क्या क्राइसिस हो गया

अब आपकी उपयोगिता बड़ी है कि मेरी उपयोगिता बड़ी अब सम्मान का क्राइसिस हो गया हमारे बीच में अच्छा पहले चलते थे हमें भी सम्मान का क्राइसिस आ गया सम्मान के क्राइसिस को पूरा करने के लिए अब क्या करेंगे संघर्ष करेंगे किसी को नीचे दिखाएंगे या आगे बढ़ने की बात करेंगे उठपटांग तरीके से तो अभी तक माना जाती है के आधार पर स्किल्स के आधार पर है ना अपने में उपयोगिता को, को पहचानने के हम जो प्रयास करते हैं वो संघर्ष में जाता है संघर्ष में जाकर कोई सुखी नहीं होता है

इतने से बात हुई ये कहा से आ गया हर एक आदमी का अलग अलग अपने यूनिक मौलिकता होती है मतलब यूनिकनेस यूनिक है लेकिन प्रकृति में दूसरी इकाइयों से यूनिक है और सब में समान है इस प्रकार से जानवरों से भिन्न पेड़ से भिन्न पदार्थ से भिन्न हम हैं मानव और वो मानवीयता मानव जो है मानव में वो मौलिकता सब में समान है

उसको पहचान जाते हैं इसी का नाम मानवीयता है इसी का नाम मानवीयता है मानवीय अलग से कोई चीज नहीं है तो समाधान क्या हुआ बिल्कुल लिख लीजिए लिख लीजिए टाइम हो गया दीदी कुछ कहेंगे उसके बाद तो अपन छूटेंगे पहले कोटेशन लिखवा देते हैं हर मानव में समाधान संपन्न होने की

आवश्यकता वो ये सारे प्रश्न इतने ही हैं कुल मिला अस्तित्व क्या है मानव क्या है जीना कैसे कोई समाधान समान रूप से है यही मानव की मौलिकता है

समाधान पूर्वक उपयोगिता प्रमाणित होती है समाधान पूर्वक उपयोगिता प्रमाणित होती है जो कि सर्व मानव में समान है समान समाधान के साथ हर मानव समान समस्या में हर मानव अलग अलग

समाधान में समान समस्या में अलग अलग होता है तो के लिए की होता है खुद के लिए प्रमाण अंधेरे में नहीं होता खुद के लिए प्रमाणित करने जाते हैं उजाले में होता है दूसरा भी देखते हैं। तो परस्परता में प्रमाण होता है ना अंधेरे में तो होता नहीं ठीक है हा जी और यही मानवीयता है हर मानव में देख लीजिए हर मानव में

मौलिकता की पहचान हो जाना हर मानव में मौलिकता की पहचान हो जाना ही मानवीयता है, तो में भी है उसका हाँ पैसा प्रमाण सिर्फ पैसा है

पैसा महाराज पैसा आ गया सब ठीक हो गया प्रमाण हो गया अब पैसा क्या कागज है आदमी का बनाया भाई आदमी, आदमी उससे छोटी तो चीज हमको प्रमाणित कर रही है, फंस गया? गया ना, बराबरी में बात करो बराबरी में बात करें, ठीक है, थीक है? थीक। हाँ जी थी. समाधान पूर्वक ही चाहत पूर्ति का कार्यक्रम है

समाधान का आशय है कि मानव में जो मौलिक चाहत है उसकी पूर्ति के कार्यक्रम तक पहुंच जाना विचार निष्कर्ष कार्यक्रम की एक रूपता जाना समाधान क्या चीज़ बना विचार निष्कर्ष और कार्यक्रम में समान हो जाना समाधान हो गया हम जो चाहते हैं वो क्या चीज़ है ये समझ में आना उसके बारे में रियलिटी को किस प्रकार से कंक्लूड किया गया है वो समझ में आना

अब उसके आदर पर जीने का प्रोग्राम क्या बनता है वो समझ में आना ये प्रोग्राम तीनों चारों इनमें हार्मनी हो गया हमारे में समाधान हो गया जी समझ में आया ही नहीं है? ठीक बताई दीदी रेणु जी बताइए हाँ वहां से चालू करो ये लाइट जला दीदी आपके माइक में

बेटा देने के पहले आप चालू करके दीजिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट करेंगे बोलो कुछ करते हैं सेल चलो दीदी ऐसे बोलिए

बिल्कुल दीदी दीदी आप बिल्कुल अपने पूरी स्पष्टता करके चलेंगे

to see the the commonness in rest हाँ। of the human. दॉमन right? जो दूसरी इकाइयाँ बनी है उनके संदर्भ में विशेषता देखी जाए मानव जाति की हाँ। instead of looking at each person's uniqueness और हमको ऐसा अभ्यास कल्चर के द्वारा मिला है कि हम काम के रूप में पद के रूप में या इन सब चीजों के रूप में अपनी विशेषता ढूंढने लग जाते हैं इससे हट करके human

जो मानव जाति के को लेकर के विशेषता है अगर उसमें टिके तो उपयोगिता पूरकता आ, का कार्यक्रम आगे बढ़ने की चांस है। बहुत है। बहुत बढ़िया जोरदार ही अच्छी बात है चादार अभी जहां बैठे हैं हाँ। जो वातावरण है और अभी तक की तैयारी है

हाँ तो ये बात कुछ कुछ पकड़ में आ रही है जो भी निष्कर्ष पे हम पहुँचे लेकिन आम व्यक्ति से अगर ये प्रश्न किया जाए तो एकदम उसको ये बात पकड़ में नहीं आएगी और कैसे आप कन्वे करोगे बच्चों के लिए परिवार के और लोगों के लिए ठीक है देखिए पुनः इस जगह को पहचानना पड़ेगा कि हम भी एक आम आदमी हैं

इसका उत्तर इतने में ही है आप भी एक आम आदमी हैं मैं भी एक आम आदमी हूँ मेरे को समझ में आ सकता है आपको समझ में आ सकता है इसलिए सबको समझ में आ सकता है सीधी सी बात मैं बहुत ख़ास आदमी था विशेष हूँ तो मेरे को समझ में आ गया आपको कैसे आएगा फिर आपको समझ में आ गया तो दूसरों कैसे आएगा ये संकट बन गया उस संकट के मूल में मानव के बारे में हम हमारे मन में कैटेगराइजेशन है कि कुछ खास होते हैं कुछ आम होते हैं इतना ही होता है इतना एक और चीज़ हो सकता है

किसी को एक बार में समझ में आता है किसी को दो बार में आता है किसी को चार बार में आता है अब समझाने की योग्यता हमारे में पहले आनी है या पहले हमको समझना है इसको पहले तय करो पहले समझना है या पहले समझाना है तो हमेशा समझाने के लिए समझना नहीं है देखो क्या हुआ पूरी शिक्षा ने हमको क्या दिया उसको अगर देखेंगे उसके प्रतिक्रतज्ञा हम लेकिन कहां पहुंचा दिया हमको

बोलने के लिए सुनना समझाने के लिए समझना मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सुनते इसलिए कि हमको बोलना है बोलना नहीं है इसको मना करने वाला कोई होता नहीं समझना समझाना नहीं ये भी नहीं लिखा है आपको समझ में आ जाए आपके जीने में आ जाए तो समझाने की योग्यता आ गई आम को भी आ गई खास को भी आ गई

देशियों को भी आ गई विदेशी को भी आ गई पढ़े लिखो को भी आ गई अनपढ़ को भी आ गई है ना सबको आ गई समझा पा रहे हैं जैसे अभी अभी लेटेस्ट उदाहरण हमारे यहाँ का बताते हैं हमारे यहाँ कोई फ्रेंच से एक लड़का आया, हमने उसको कुछ समझाने की कोशिश ही नहीं की मैंने तो करी करी ही नहीं जो भी हुआ अभी उसको हिंदी भी नहीं आती है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है ना और एक कंसेप्ट भी नहीं जानता है तो एक का टेस्टिंग है यहाँ पर वो जब रहा पाँच सात दिन ही रहा होगा

उससे पूछ रहे थे एक दो दिन बाद ही कुछ कहने लगा कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है है ना सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है एवरी जो कुछ भी कर रहे हैं सब बढ़िया हो रहा है उसको अपने आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपने आप समझ में आ रहा है अभी ये ये कि कंसेप्ट उसको पकड़ में आया कि नहीं आया पीछे किस कंसेप्ट से हो रहा है लेकिन उसको ये तो दिख ही रहे सामान्य ज्ञान से होते आम आदमी है ना ये होता उससे ज्यादा आम आदमी हमारे होगा जो भाषा नहीं जानता हमारी है ना

उसको भी ये समझ में आ रहा है आपका भी मतलब आम आदमी का वही मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उस जानता है नहीं भाषा कोई बात नहीं जो भी हो तो अभी उसको ये समझ में आया तो समझाना सरल हो गया जीने के साथ जोड़ने पर ये तो समझ में आता है समझाना सरल है जीने के साथ ठीक सीधी बात यही है तो समझना जीना और समझाना भी जरूरी है यह भी नहीं मैं इनकी बात से सहमत तो समझाना तो यही

लेकिन उसकी कड़ी क्या है समझना जीना जब जीने जीने के स्वरूप में जाते हैं तो हर मानव में स्वतंत्रता पूर्वक सम्मान पूर्वक विश्वास पूर्वक जीना वो चाहता ही है है ना दीदी जरूरत पड़ती है दीदी जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि ना आसान हो गया आसान हो गया बिल्कुल बिल्कुल एक बार की बात है मैं किसी मुझे किसी ने बुला लिया

वो एक एसपी थी कहीं कि बोले हमारे लोगों के इसलिए शिविर करो मैंने भी ज़्यादा डिटेल पूछा नहीं हमने कहा ठीक है हमारे लिए हालात आदमी बराबर ही है चले गए भाई गुजरात में था शिविर और पता लगा कि वो सिर्फ हवलदारों का था सैनिक और हवलदारों का है ना और वो मैं ना हिंदी ठीक से जानते नहीं वो तो पढ़े लिखे भी नहीं हिंदी और गुजराती आ जानते हैं और हमको गुजराती आती नहीं है और थोड़ी सी हमने बात करी एक आधो दो घंटा तो कोई हमारे बीच में वो कनेक्शन स्टेबलिश नहीं होता क्योंकि हमारे उदाहरण कुछ है वैसे बेटर होते

है ना लेकिन हमको पता है वो भी समानवक देना चाहते हैं सम्मान शब्द नहीं पता है ठीक तो वो आधा एक घंटे के बाद मेरे को समझ में आएगा कि ये मॉडल चलेगा नहीं फिर मेरे पास तो मेरे तुरंत मॉडल बन जाते हैं वो हमारी जो दीदी थी एसपी वो भी परेशान होगी ये तो कुछ क्या कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहे हमने उनसे पूछना शुरू कर दिया भाई नौकरी करते हो तो हाँ। नौकरी में हमेशा अच्छा लगता है

गुजराती में पूछो बताओ एक गुजराती खड़ा कर दे पूछो भाई तो बोले कब भी अच्छा लगता है कब भी नहीं लगता है कब अच्छा लगता है जब लोग ढंग से बात करते हैं मतलब तो उनकी भाषा में उन्होंने बताया है।, है ना तो अब सम्मान तो वो भी जीना चाहते हैं अब ये मौलिकता उसमें है ही अब खाली भाषा का संकट भाषा के संकट को दूर कर सकते हैं है ना और ये तो है ही कि मैं जाकर चाइनीज में चाइनाज वालों चाइना वालों को समझाने जाऊँगा और चाइनीज नहीं आती कोई तो क्या समझा पाएंगे उनको जरूरत भी नहीं है

है ना मतलब कोई जो चाइनीज जनता को वो समझा देगा तो ये समझ में आ जाए कि उपयोगिताओं पूरकताओं को हम समझ जाएं या तो समझ जीना बनता है जीना बनता है तो समझाना बहुत सरल है तो हाँ ठीक है ये बात तो मानव में उपयोगिताओं की पहचान जब तक रूप पद बल धन या स्किल्स के साथ हम करेंगे संघर्ष हमारे में होने वाला है हो ही रहा है ये समस्या के रूप में हुआ

समाधान के रूप में देखा कि मानव की अपनी एक मौलिकता है हर मानव न्यायपूर्वक जीना चाहता है सम्मानपूर्वक जीना चाहता है है ना वो चाहत को हम पहचान पाए ये यूनिकनेस कुत्ते में नहीं है बिल्ली में नहीं गाय में नहीं है है ना और वो सब में है उसके साथ जीने का कार्यक्रम बन जाए हाँ दीदी बोलिए अपना नाम भी बता दीजिए मेरा नाम मीनाक्षी राठौर है

आ, अभी तक जैसे हम स्किल को ही उपयोगिता समझते थे मानव की अभी हमने चर्चा की कि समझ की संपन्नता ही उपयोगिता है तो स अस्तित्ववाद में जो आ, जैसे कि हमने अभी बात भी की कि हर मानव की स्किल अलग अलग होती हैं जनरली तो अस्तित्ववाद में स्किल का क्या रोल है बिल्कुल समृद्धि के लिए स्किल का सारा रोल समृद्धि के लिए उत्सव मनाने के लिए

समृद्धि और समृद्धि के बाद उत्साह उसके लिए स्किल उसका भी महत्व है बिल्कुल महत्व है।, है ना उसके बिना हम समृद्ध हो ही नहीं सकते हैं लेकिन एक ही मॉडल में सब समृद्ध होंगे ऐसा नहीं है मैंने गाय पाली खेती करी आप भी गाय पालो खेती करो ऐसा नहीं करे आप आप रोटी बना के समृद्ध हो सकते हो कोई आटा बना के हो सकता है कोई माचिस बनाता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है किसी क्या स्किल किसी क्या स्किल कोई कंप्यूटर का काम करता है इस विधि से हम समाधान में समान स्किल में समानता की कोई जरूरत ही नहीं है

बल्कि और बढ़िया होता है और बड़ी व्यवस्था में जैसे अभी हम लोग एक ग्राम व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं एक पूरा एक हम बना रहे हैं पूरा डिजाइन अब उसमें तो तमाम तरह की जो स्किल्स हैं वो भी उपयोगी दिख ही रही हैं वो तो जुड़ती चली जा रही है लेकिन उसमें हर एक आदमी की उपयोगिता स्किल के आधार पर नहीं है स्किल भी एक भाग है उससे बड़ा भाग समझ का है समझ विश्वास से जुड़ रही है सम्मान से जुड़ रही है स्नेह से जुड़ रही है है ना अपने में संतुष्टि से जुड़ रही है मेरी चाहत की पूर्ति हो रही है

तो ये वाला भाग है उपयोगिता का भाग समाधान जिसको एक शब्द के रूप में कह रहे हैं ठीक समाधान के साथ समृद्धि स्किल विधि से होने वाली है हम कोई स्किल नहीं जानते हो हम गोबर भी नहीं उठा सकते जाके उठाते हैं उठता ही है नहीं ऐसा करते हैं उठते ही है नहीं हमारे यहाँ के बच्चे यूँ करके खट्स उठाते यार कैसे उठा दिया ठीक है ना गोबर जैसा चीज भी नहीं उठा सकते उसमें भी स्किल चाहिए रोटी नहीं बना सकते खा भी नहीं सकते उसमें भी स्किल चाहिए

तो स्किल विहीन तो कोई मानव रहेगा नहीं अभी तक हम जितना इवॉल्व हुए हैं उसमें हम कुछ स्किलों को पहचान पाए कुछ उपयोगी हैं बनी हैं और कुछ उपयोगी नहीं है नुकसान भी कर रही है तो उससे ऊपर बढ़ने की बात कर रहे हैं उसको छोड़ देने की बात नहीं कर रहे ठीक प्रमाणित होने जाएंगे समाधान समृद्धि के साथ तो समझ और स्किल दोनों के साथ ही हो गया अब व्यवस्था की समझ होना तो स्किल में भी इन व्यवस्था की समझ जुड़ेगी ना उन्हीं स्किल्स की बात होगी जो व्यवस्था के साथ जुड़ेगी व्यवस्था जुड़ेगी क्या स्किल होगा

जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं अब बम बनाने का अभी स्किल है लेकिन अब इसका कोई प्रयोजन नहीं है तो व्यवस्था की समझ हो गई मेरे में उपयोगिता आई तो अब स्किल उन उन स्किल को पहचानता हूं जो उपयोगी हैं तो उपयोगी स्किल कोई नहीं होती है मेरे में उपयोगिता की स्पष्टता हो गई तो मैं हर जगह उपयोगिता विधि से जीता हूं अब कितना बढ़िया हो गया पानी पेड़ में डालना एक स्किल है कम डालो या नहीं डाला तो सूख गया ज्यादा डाले तो मर गया ठीक

अब मेरे को समझ में आ जाए व्यवस्था की समझ होगी तो कितना उसको डालना है नहीं डालना है कौन से मौसम में डालना है कौन से मौसम में नहीं डालना है वो सारा तो सारा व्यवस्था की समझ के साथ जुड़ा हुआ है तो स्किल में भी कोई एक व्यवस्था रहती ही है वो एक भाग छोटा सा भाग है वो इसमें जुड़ता ही है।, है ना तो उपयोगी उसक इसकिल, स्किल्स की उपयोगिता को हम समझ पाते ना कब जब मैं अपने में उपयोगिता को पहचान पाता हूँ मानव की क्या उपयोगिता है आज तमाम तरह की स्किल्स हैं

और हम अपने में देखेंगे तो मानव की उपयोगिता को नहीं पहचान पा रहे बोर हो रहे हैं ये दुनिया का आदमी अभी सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है वो है बोरियत क्यों भाई लगा कि नहीं लगा है? और आपके पास पेथी में इलाज नहीं है इसका है हमारे पास है है ना उपयोगिता है उसका इलाज है एक बार उपयोगिता समझ में आ जाए बोरियत होती नहीं है हर समय हम उपयोगिता के साथ खड़े हो सकते हैं

बोरियत का मतलब है आपने उपयोगिता ला सके यार मैं हूं नहीं हूँ क्या है मेरा क्या मतलब है तंग उठ के चलो भागे ठीक है ये बात कुछ कहना भाई सर जो प्रोजेक्ट आप उसके बारे में कुछ बताएं जो अपना लगा रहे बताए बताएंगे सिद्धांत तो पकड़ लीजिए नहीं कुछ पता तो लगे आगे कोई दिक्कत थोड़ी <laughs> आप जा रहे हो क्या नहीं जा रहे बस तो अभी तो बात होनी वाली है पूर्ति के कार्यक्रम तक पहुँचना है मेरी तो तैयारी है कि आप इसी शिविर में चाहत की पूर्ति के कार्यक्रम को पहचान जाओ और

काम करने लगो उसी लिए तो पूछ रहे हैं सर कुछ उसी लिए बताएंगे <laughs> उसी के लिए बताएंगे सिद्धांत पहले फिर पकड़ में आ जाए ठीक है जी नमस्कार कल सुबह हम लोग मिल रहे हैं कुछ अनाउंसमेंट है थोड़ी देर बने रहेंगे थोड़ी देर बने रहेंगे